कहते क्यों अरे उसका एक ही कारण है वासुदेवे भगवती या सा मित्यर्पितम मन भगवान वासुदेव में श्रीकृष्ण में इस प्रकार से आप सब ने अपने मन को समर्पित कर दिया है एक ब्रज गोपी यमुना जी के पुलिन पर बैठी थी सिद्धासन में बैठी थी शाम्भवी मुद्रा में विराजमान थी रूचरी मुद्रा को साधकर सिद्धासन में संभवी मुद्रा में विराजमान थी देवर्षि जी वीणा बजाते ही निकले नारायण नारायण नारायण यना। अरे ये देवी तो लगता है कोई महान योगिनी है सिद्ध योगिनी योगनी बढ़िया आसन और ऐसी सुंदर योग की मुद्रा साध कर बैठी है लगता है कोई अनंत जन्मों के अमलात्मा बिमलात्मा कोई योगिंद्र महामुनिंद्र ही भुज में गोपी बनकर आए हैं यदि ये, ये महान योगिनी न होती इस प्रकार की योग आसन और इस प्रकार की मुद्रा में भला यह क्यों बैठती नारे जी थोड़ी देर से बहिर्मुख हुई बाहर बाहर आई आई समाधि में थी नारदी ने पूछा देवी योग विद्या किससे प्राप्त की ये योग के संस्कार तुम्हें कहा से प्राप्त हुए इतनी सुंदर आसन साध कर संभवी मुद्रा में बैठकर कर भ्रूचरी तू किस तत्व का ध्यान कर रही थी मैं जानना चाहता हूं सुनते ही गोपी व्याकुल हो गई और गोपी ने कहा नारद जी में ध्यान नहीं कर रही थी क्या कर रही थी भीतर घुसे हुए श्री कृष्ण को निकालने का प्रयास कर रही थी समाधि लगा करके ये जो श्री कृष्ण भीतर घुसा है ना इसको बाहर निकालने का प्रयास कर रही बहुत प्राणायाम चढ़ाया जालन धरब उडीयान बंध सारे बंध लगा लिए सारी मुद्राएं ली पर ये भीतर से बाहर निकलते टेढ़ा है ना आहा श्री सूरदास जी का बड़ा सुंदर भाव ब्रज गोपी के भाव को सूर्यदास जी अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं रही नो मन में रहे ना ठो रह ठोर मन में रहो ना नो रहे ना ही न ठोर मन में रहो हो नंदन नंदन अक्षत कैसे नंदन नंदन अक्षत कैसे आनिए उर् और उ उर आनी और मन में रहो ना ही तो रहो ना नंदनंदन नंदन कैसे नंदनंदन से नंदन अचत के आनी चलत चितवत सुपन सोवत सोबत सोवत चलत चितवत सुपन सोवत दिवस जागत रात वा मधुर मूर्तिवा मधुर छीनना इत उत छनना तौ त जा मन में रहो नाही नौ रो मन में रहे ना नौ नंदन अक्षत के से नंदनंद अक्षत कथा अनेक कथा अनेकलाज दिखा दिखा जीतवा मधुर मूरतेवा मधुर मूरते। पल न इत उत जाय मन में रहो नाइन जो में अंत में है सूर ऐसे दर्श कारण मरत लोचन प्यास ऐसे लवालब भरे हुए हैं चलत चितवत सुपन सोवत दिवस जागत रात चित्त ते वह मधुर मूर्ति इत उत जात मन में रहो ना मैं इन्हें बाहर निकालने का प्रयास कर रही हूं हरे राम राम बड़े बड़े योगी एक क्षण के चित्र में लाने का प्रयास करते हैं कथन भगवत कृपा से भगवान आ जाएं तो अपने को धन्याति धन्य मानते हैं और तू कैसी बाबरी जो अपने चित्त या नंद नंदन निकास को निकासवे को यत्न कर रही है गोपी बोली ये हमारी घरेलू समस्या है ये मैं आपको क्या बताऊ मैं अब किसी काम की नहीं रहेगी नारायण बौरी भई डोले लगी न रही न काहू काम की जाहे लगन लगी घनष्या तो कछु तो अपनी समस्या बताए हम साधु संत हैं साधु संतन पे बड़ी बड़ी समस्या को समाधान होए कोई कोई महानुभाव तो यू कहे हैं कि जो समस्त समस्या को अंत कर दे वा संत कहे तो तू अपनी समस्या बता समाधान है पावोगो तुम्हें तो करूंगा सबसे पहली हमारी समस्या तो ये है मैं जब रात्रि में सैन करू तो हमको ये अनुभव हो कि वह प्रियतम मेरे गलवइया देकर के आलिंगन मुद्रा में सैन कर रहे हैं सुख निद्रा में सो रहे हैं। मैं जान जाती हूँ कि ब्रह्मवेला हो रही है पर मेरे प्रियतम इतनी प्रगाढ़ निद्रा में है मैं अपने अंग से उन्हें अलग करूंगी तो उनकी सुख निद्रा भंग हो जाएगी बस इसी भाव से मैं पड़ी रहती हूं सेज पर तब लठिया लेके सास जगाने आती जागती हूं तो क्या देखती हूं कि प्रियतम नहीं। विरह से व्यतीत हो जाती हूँ कितने जल्दी चले गए अभी तो यहीं थे सासू जी की आज्ञा से गैया धोने जाती हूं पर चित्त पर तो ये चढ़े है ना तब तक अनुभूति होती है कि नंद महल से आंख मीडते हुए आंख मलते हुए श्याम सुंदर उवासी लेते हुए चुटकी बजाते हुए कुछ अपने शयनकालीन आलस्य को दूर करते हुए अंगड़ाई लेते हुए सामने आते हैं वो कहते हैं अरे गोपी तू सबर दूध दोहिनी में दोहे देगी मोह तो बड़ी जोरन की भूख लग रही है और भूख के संग प्यासू लग रही है ऐसो सुने हैं कि सद्या बल करो पया दूध तो सद्या बल बारो बढ़ाए और धारोष्ण दूध की तो महिमा ही अपार है तो ऐसो कर नूध हमकू पिवाए बोले सब दो जूठी हो जाएगी सास लड़ेगी पात्र लाओ ठाकुर जी कहे पात्र कहां थे लाओ तो मैं कह दूध तो मैं दे दूंगी पर पात्र तुम्हें तो लाना पड़ेगा तो ये नंदनंदन हमारे बगल में आकर मुंह खोलकर बैठ जाते समूह खोल कर बैठ जाते जा गोपी मेरे मुहेड़े में दो दे तो मैं दोहनी में दूध दोहना छोड़कर या के मोहड़े में दूध धार का लग जाऊं पीछे ते सास धक्का दे और ननद चोटी पकड़ के खींचे ननद कहे चौरी भावी सबरो दूध तो तेने धरती पे धो दियो और सास कहे बाबरी घोट पे दोनी रख राखी है धर राखी है और दूध सबरो में ही है। कैसी बाबरी बहु आई मेरी समाधि भंग होती है मैं देखती हूँ दूध भूमि पर फैला पड़ा कहाँ तक कहूँ जब मैं रोटी बनाने लग जाती हूँ पाकशाला में जाती हूँ उसमें भी यही दशा होती है कभी कभी इनकी बांसुरी बज उठती है तो मेरे चूल्हे में प्रज्वलित लकड़िया ये उनमें भी रस का संचार हो जाता है वे भी गीली हो जाती है इसलिए मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रबम रंधन समय मुरली रबम माकुर रसोई बनाते समय कम से कम बांसुरी मत बजाय करो ये आग में जलती भई सूखी लकड़ियां रस युक्त तो हो, तो हो, तो हो जाती है और लकड़ी रसीली हो जाएगी तो चूल्हा कैसे जड़ेगा आग ठंडी हो जाती है मैं भी उसी ध्वनि में निमग्न हो जाती हूँ डूब जाती हूँ सास ननद कहती है कैसी कुलक्षणा बहु आई सवेरे चूल्हे में मोड़ो दियो है दो रोटी के नारायण बोरी भाई डोले रही न काहू काम की और हम सब प्रकार से योग्य हैं, पढ़ी लिखी कढ़ाई बुनाई सिलाई सब सीख के घर ते आई मैया ने बार बार कही कहीं सास ननद नाम न ना धरे मेरो नाम न ना धरे मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए पर सबरी विद्या या कि मुस्कान देख के तो हमारी सारी समस्या को एक ही स्वरूप है कि नंद नंदन चित्त में धसे हो गयो गयो। आपने आग्रह पूर्वक समस्या पूछी इसलिए बता दी अब आप पर कोई उपाय हो इस समस्या को चित्त से निकालने का तो आप उपाय बताइए नारजी के नेत्र बरस पड़े और नारी ने कहा धन्य है गोपी तू चित श्री कृष्ण को निकालना चाहती है देखो जैसे लाख की चूड़ी उसको बनाते समय जो रंग उसमें डाल दिया गया है वो रंग चाहे कि मैं चूड़ी से निकल जाऊं तो उस रंग की सामर्थ्य नहीं अथवा चूड़ी चाहे कि रंग मुझसे निकल जाए उस तो चूड़ी की भी सामर्थ्य नहीं है बस यही श्री कृष्ण और गोपी का संबंध है गोपी के प्राकृतिक काल में ही उसमें श्याम रंग भर दिया गया है अब श्याम सुंदर भी गोपी से नहीं निकल सकते और गोपी भी चाहे कि श्याम सुंदर हमसे निकल जाए तो श्याम सुंदर गोपी से नहीं निकल सकते नारद जी ने प्रदक्षिणा की और कहा कि तू बाबरी हो गई मुस्कान देख के मुस्कान की ऐसी क्या महिमा है श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा में एक महान सिद्ध संत हुए हैं श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज जिनकी वाणी बहुत अद्भुत वाणी है अपनी वाणी में यहां तक भगवत ऋषि जी ने कहा है कि मैं एक पल के लिए अलग हो जाती हूँ चली जाती हूँ किसी कार्य से तो प्रिया लाल जी रो पड़ते हैं और भगवत भगवत कहें करें नहीं हम विन केला भगवत अली भगवत अली कहकर रोने लग जाते हैं हमारे बिना वे अपनी नित्य केली भी नहीं करते हैं ऐसा तादात में संबंध जिनको प्राप्त हो चुका है वे श्री भगवत ऋषिकदेव जी महाराज उन्होंने हमारे श्री ठाकुर जी की मुस्कान की महिमा का वर्णन किया है एक बार दिख जाए बस फिर स्वामी जी सारा प्रस्थान का ज्ञान विस्मृत हो जाता है लखी जिन लाल सुन तीन ही विसरी वेद विधि तीन ये विधि जप जोग संयम ध्या जप जोग संयम लकी जिन लाल की मुस्की लाल की मुस्कान नेम म्रत आचार पूजा ने चार पूज पूजा पाठ गीता ज्ञान गया भगवत दृगदये असी ए ची क्या असी ए ची कुर हा असी ची के मुख म्यान हसी ए ची कै मुर्गा कहते हैं ये मुख तो म्यान है और दृघ असी ये त्रिछ चितववन ही दुधारी धारदार तलवार है ये है ब्रज गोपी का स्वरूप इसलिए प्रेम को अनिर्वचनीय मानकर श्री देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में विशेष व्याख्यान करके यथा ब्रज गोपी का नाम कहा प्रेम को प्रकट रूप में देखना हो तो ब्रज गोपी की निष्ठा ब्रज गोपी का चरित्र ब्रज गोपी का भाव देखने से प्रेम के स्वरूप का गोध होता है तात्पर्य कुल मिलाकर कहने का यह है कि प्रेम का सर्वोत्कृष्ट सर्वोपरि स्वरूप वृद्धांगनाओं के माध्यम से प्रकट होता दिखाई पड़ता है इसलिए अष्टछाप के महाकवि श्री परमानंद स्वामी जी ने कहा गोपी प्रेम की ध्वजा गोपियां प्रेम की ध्वजा है किंतु जब हम कलिकाल की गोपियों का ध्यान करते हैं अब ये तो हमें पता नहीं कि ध्वजा से ऊपर भी कुछ होता होगा लेकिन कलिकाल की गोपियों के चरित्रों का जब हम ध्यान करते हैं तो हमें लगता है कि ये जो गोपी प्रेम की ध्वजा द्वापर कालीन जो गोपी है उन गोपियों की अपेक्षा कलिकाल की गोपियों का प्रेम और अधिक उत्कृष्ट हो गया आप कहेंगे कैसे वे द्वापर युग में जन्मी थी अनेक जन्मों के साधनों से वे सम्पन्न थी उनके माता पिता पति पुत्र सभी श्री कृष्ण भक्त थे कोई विमुख नहीं था और बिना किसी साधन के नंदालय में श्री कृष्ण उन्हें सहज प्राप्त थे उनकी उपासना में कोई व्यवधायक तत्व नहीं था कोई बाधक तत्व नहीं था कोई प्रतिबंधक नहीं था और बुज की गोपी श्री मीरा जी श्री कर्मेती जी श्री रत्नावती जी ने इस घोर कली काल में इस कठिन कलिकाल में श्री कृष्ण से प्रेम किया और कलिकाल की गोपी श्री मीरा तो सदेह श्री रणछोड़ राय जी में प्रविष्ट हो गई रणछोड़ राय जी डाकोर में जो विराज रहे हैं इनके श्रीअंग में भक्तिमती मीरा जी सदैह प्रविष्ट हो गयी श्रीमत चैतन्य महाप्रभु जी का तो स्पष्ट है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात जगन्नाथ जी में विलीन हो गए सदैह लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं जगन्नाथ ही हैं। वो जगनाथ है वो स्वयं साक्षात जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ स्वरूप में विराजमान हो जाएं तो कौन सा आश्चर्य है लेकिन धन्य है श्री मीरा जी जो इस घोर कलिकाल काल में सीर श्री ठाकुर जी के श्रीअंग में विलेंगे ये कोई सामान्य बात है श्री रत्नावती जी की भक्ति भी ऐसी ही भक्ति है अद्भुत भक्ति है श्री रत्नावती जी पृथ्वीराजनप कुल बधू भक्त भूप रतनावतीराज कुलू भक्त भूप रतना हाँ पृथ्वीराजनप कुल बधू बक्तूप रतनावरी प्रथवी राजन बक्तूप रतना कथा की रतन। प्रीतिरभ भक्तन की भावे कथा की महाम होदित नित्य नंद लाल लड़ावे महान हो छित नित्य नंद लाल लड़ा मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजाधारी भक्ति महिमा ध्वजादारी पति पर लोभन न टेक अपनी नहीं तारी पति पर, पर रो नियो टे अपनी बल अपन सब विशेष आमेर सदन जती बलपन पन सवै विशेष ही आमेर सदन सुन पृथ्वी राज नृपुल वधू भक्त वती राज मान सिंह राजा ताको छोटो भाई माघव सिंह मान सिंह राजा ताको जानो ती राजा की बात ले बधानी जानो की बात ले जो खवा सनी नाम रटत जटित मरानी नूरवानी नवल किशोर कहू नंद के किशोर कहू नवल किशोर नंद के किशोर वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी वृंदावन चंद्र कही आंखें भरी सुनत विकल भई सुनबे की चाब सुनत बिकल भै सुन की जा रीतिया नई कछुपीती पैचानी पी पैचानी बार बार कहे कहा कहे उर् गह मेरो हद्रगनी शरीर सुधि गईनी शरीर सुधी गई है, है। पूछो मत बात सुख करो दिन रात यह यो मत बात सुख करो दिन रात सह निज गात रागी साधु कृपा भई है गात रागी साधु कृपा भई है अत्युत कंठा देखी कहो सो सब रसिक नरेशन की बाणी कह टल छुटाई सृहान लिठाई सिरहाने ले सहान लिठाई गुरु बुद्धि आई जानो रीति नहीं है गुरु जानो रीति नई दिन सुनो कर बरे देखे कैसे जात जल जात भरे देखे कैसे जात जल जात